चार्य मानभाव मुनिवृंद प्रिय ब्रह्मचारियों हमारी चर्चा चल रही थी कि किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय करने के लिए हमें कुछ न कुछ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है पर वो ज्ञान उस तत्वज्ञान को ठीक ठीक दिखाने में समझाने में सहायक होना चाहिए अगर कोई अधकचरा ज्ञान अध ज्ञान हमारे पास है तो उस अधकचरे ज्ञान से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कोई भी अध अध्क, कचरा ज्ञान कोई भी अपरिपक्व ज्ञान तत्व तक नहीं पहुंचा सकता तो महर्षि गौतम जी कहते हैं कि न्याय दर्शन के अंदर जो सोलह पदार्थों की गणना की गई है जो सोलह पदार्थ वहां पर माने हैं उनका उद्देश्य यही है कि इन सोलह पदार्थों के माध्यम से हम संसार के तत्व को पहचाने की संसार क्या है मैं क्या हूं और जिससे ये संसार निर्मित हुआ है हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी तरह तरह के पदार्थ इन सब का कारण क्या है इनका कोई रचयिता दिखाई देता है या रचयिता होता भी है या नहीं होता है कैसे इस बात को हम समझ सकते हैं कैसे उस निर्णय को हम कर सकते हैं तो ऋषियों ने उसके लिए कुछ साधन बताये तो अभी थोड़े थोड़े बिंदु तो थो हो गए और थोड़े से बचे तो उस पे आज कौन सा बिंदु है तर्क तर्क से सभी हम परिचित हैं पर वो तर्क न्याय का तर्क होना चाहिए अगर कोई कुतर्क करता है तो वो तर्क के अंदर नहीं आएगा बहुत से लोग ऐसे भी हो होते हैं जो तर्क तो करते हैं लेकिन उनके तर्क में कुतर्क की भावना बहुत अधिक रहती है उल्टे सीधे तर्क करते रहते हैं जिसका ना तो शास्त्र से कुछ लेना देना है जिसका ना कुछ सिद्धांत से लेना देना है ना जिसका कुछ आचरण से लेना देना बस बौद्धिक विलास के लिए एक बौद्धिक विलास भी होता है तो बौद्धिक विलास के लिए और दूसरे को ये दिखाने के लिए देखो मैं कितना जानता हूं तो दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से जो तर्क मनुष्य एक दूसरे के साथ में करता है उस तर्क के लिए न्याय दर्शन में कोई स्थान नहीं है तो तर्क जो है वो भी तत्व ज्ञान तक पहुंचाने वाला होना चाहिए और जब तक व्यक्ति किसी विषय का सही स्वरूप नहीं समझ पाता है तब तक वो उस विषय में या तो संशय युक्त रहेगा या फिर वो जानने की जिज्ञासा करता रहेगा और तर्क के बाद आता है निर्णय निर्णय है निर्णय तो निर्णय जब हो गया कि ये वस्तु ऐसी ही है जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी को कोई मशीन चलानी नहीं आती कोई ऐसा कोई आधुनिक उदाहरण हम ले लेते हैं और वो बिना समझे जाने ही इधर उधर बटन करता रहता है उसको ये पता नहीं कहाँ से चालू होगी कहां से बंद होगी कहा से क्या होगा लेकिन जिज्ञासा वसात कई बार आदमी यूं भी नहीं पूछता कि अहंकार उसका खड़ा रहता है कि किसी से पूछूंगा तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा तो इसलिए मैं स्वयं ही करूंगा वो स्वयं ही करता है उदाहरण के लिए कोई भी हम कंप्यूटर का उदाहरण ले सकते हैं इंटरनेट का उदाहरण ले सकते है और बहुत सारे आजकल तरह तरह के यंत्र हैं नई नई विधिया उनमें हैं और कई विधियों का तो आदमी को पता भी नहीं होता तो उन सब विधियों को जानने के लिए उस विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है और अपने आप जो स्वयं करता रहता है कि नहीं मैं तो स्वयं ही सब कुछ जान लूंगा उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और नुकसान ऐसा उठाना पड़ता है उसको नुकसान ही नहीं उठाना पड़ता है अपमानित भी होना पड़ता है दूसरे कहेंगे कि जब तुम्हें पता ही नहीं था तो तुमने इसको क्यों छेड़ा पूछ लेते हमसे पूछ लेते मैं जानता हूं लेकिन पूछे कैसे पूछने से लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा क्योंकि पूछने के लिए विनम्रता चाहिए पूछने के लिए थोड़ा सा झुकना जरूरी है और आदमी झुकने को तैयार नहीं है तो पूछे कैसे तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे किसी कार्य में हाथ डालते हैं बिना विचारे बिना सोचे बिना उसकी पूरी विवेचना किए या बिना उसके परिणाम तक पहुंचे परिणाम एक तो है कि हम कार्य करने के बाद परिणाम पर पहुंचते हैं तब हमें दुख या सुख मिलता है बुद्धिमान व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही वो उसके परिणाम तक पहुंच जाता है कि इसका परिणाम क्या आएगा तो उस परिणाम पर विचार करने से पहले वो कार्य की योजना बनाता है और जो परिणाम जब वो देख लेता है कि हाँ इसका परिणाम अच्छा ही होगा इसका परिणाम बुरा ही होगा तो ऐसा व्यक्ति फिर स्वयं किसी कार्य में हाथ नहीं डालता बल्कि जो उससे अधिक अनुभवी विद्वान है उनसे सलाह लेता है उनसे सुझाव लेता है और फिर वो उस कार्य को अच्छी तरह सम्पन्न करता है तो निर्णय और वाद वाद किसको कहते हैं वाद यानी सत् को जानने के लिए वाद किया जाता है और जहां बाद में भी जोड़ दो तो विवाद जहां सत्य का भंडाफोड़ करने के लिए जो जो विषय उपस्थित किया जाता है वो वाद नहीं होता वो विवाद होता है तो विवाद में झगड़ा होता है कलह होती है रागदेश होते हैं और ऊपर नीचे दिखाने की भावनाएं तेजी से काम करने लग जाती है तो इसलिए न्याय दर्शन में वाद तो होता है लेकिन विवाद नहीं होता है और वाद गुरु शिष्यों में होता है वाद किसी के साथ भी हो सकता है लेकिन विवाद से व्यक्ति को बचना चाहिए वाद से तो हमें सत्य तक पहुंचने का उपाय जानना चाहिए लेकिन विवाद से बचना चाहिए तो कहते हैं ये जो वाद और वाद के बाद फिर जल्प जल्प किसको कहते हैं तो जल्प जो है वो निगरेस्थान में आएगा जल्प निगरेस्थान में आ जाता है और वितंडा में जल्प के अंदर और वितंडा में ये होता है कि अपने पक्ष की स्थापना तो नहीं करता वो दूसरे पक्ष का खंडन करता चला जाता है और उससे कोई पूछे भाई तुम्हारा पक्ष क्या है मेरा तो कोई पक्ष नहीं है जब तुम्हारा कोई पक्ष नहीं है तो मेरे पक्ष के ऊपर तुम आक्रमण क्यों करते हो ठीक है मेरा पक्ष जैसा है मेरा है तुम्हारा पक्ष जैसा है तुम्हारा है पर जब दो आदमी बातें करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि एक वास्तविक जो सत्य है वो निकल करके आना चाहिए ना हम इतनी देर मेहनत करें मान लीजिए हम दही रात को दूध जमाए फिर दही या फिर दही के बाद हमने उसको मथा और मक्खन निकलानी या दही बहुत ज्यादा खट्टा हो गया या उसकी आकृति बिगड़ गई या और उसमें कोई विकृति हो गई और मक्खन निकला नहीं और हम दो घंटे तक उसमें मथानी फेरते रहे पता लगा भाई कितना मक्खन निकला बोला जी निकला ही नहीं मक्खन और निकला भी तो वो खाने लायक निकला सड़ा हुआ निकला वो तो ना तो छाछ पी जा सकती है ना मक्खन पिया जा सकता है तो ऐसे ऐसे ऐसे मक्खन से क्या लाभ की दो घंटे मेहनत करी दही जमाई और कुछ मिलाई नहीं एक किसान है खेत में एक जगह उसने पांच फीट गड्ढा खोदा और कह दिया यहाँ पानी नहीं है दूसरी जगह खोदा यहाँ भी पानी नहीं है तीसरी जगह पूरा खेत खोद डाला वो तो पानी कहीं मिलना मिला नहीं पानी मिलना भी नहीं पांच फुट पे पानी कहा मिलेगा उत्तर प्रदेश में तो शायद बीस अठारह फीट पे पानी आ जाता है पर राजस्थान में तो सौ सौ फुट डेढ़ फुट दो फुट पे जी चार फुट देखिए आप कहा बीस फुट और कहा चार फुट तो ऐसे किसान को हम क्या कहेंगे कि जो पानी को चाहता तो है लेकिन लेकिन वो विवेक पूर्वक उसमें परिश्रम नहीं करता है तो ऐसे ही जो वो कोई आदमी बितंडा तो करता है बहुत तर्क वितर्क करता है लेकिन उससे पहुंचता कहीं नहीं वो वहीं का वहीं रहता है आगे कहते हैं हेतुआभास जो हेतु जैसा लगता है होता नहीं है उसको हेतुआभास कहते हैं जो हेतु जैसा लगता तो है कि हेतु दिया जा रहा है लेकिन वो होता है हेतु आभास। तो ये हेतु आभास भी जो है, वो हेतु आभास भी व्यक्ति को सत्य का दर्शन नहीं कराता उसमें भी वहां उसको कठिईया खड़ी हो जाती हैं। फिर कहते हैं छल छल का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं कई बार ज्ञान पूर्व भी कर देते हैं दूसरे को दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए कई बार हम बिना जाने भी कर देते हमें पता नहीं लगता है कि हमने छल का प्रयोग किया है जैसे न्याय दर्शन में एक उदाहरण आता है नव कम्बलो अयम माणव ये ब्रह्मचारी नव कम्बल वाला है अब एक ने कहा कि इसके पास नव कंबल कहां है क्योंकि नव का अर्थ नव भी होता है नव का अर्थ नया भी होता है तो कहा कि इसके पास नव कंबल है इसके पास तो नया कम्बल है अब नया कम्बल का मतलब एक ही कंबल है और आप कह रहे थे कि अयम ब्रह्मचारी नब कम्बलो अयम माणव का ये ब्रह्मचारी नवकम्बल वाला है अब छलका प्रयोग हो गया नहीं होगा अभी से मंच मंच पे अपने फसल की रखवाली के लिए कोई किसान शोर करता है और पक्षियों को भगाता है तो किसी का देखो मंच चिल्ला रहे हैं तो दूसरे का मंच कोई चिल्लाता है मंच पर बैठा हुआ किसान चिल्ला रहा है मंच थोड़ी ना चिल्ला रहा है मंच अच्छा ये हम व्यवहार भी करते है ओ रिक्शा इधर आ अब रिक्शा थोड़े ना इधर आता, आता है वो रिक्शा सहित आता है रिक्शा सहित अब वो ऑटो वाला ऑटो सहित आता है ना कि ऑटो ही आता है वो ऑटो वाला दूर खड़ा रहे तो ऑटो ना उसके कैसे आ जाएगा तो हम ये व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो ऐसे जो व्यवहार हैं वो प्राय करके हम जब अपने ढंग से अलग अर्थ ले लेते हैं जैसे किसी ने कहा कि भाई ये ब्रह्मचारी तो बहुत सदाचारी और सैमी है तो सब ब्रह्मचारी ऊपर घटा दिया हाँ ब्रह्मचारी तो या सभी सदाचारी सही होते हैं लेकिन मान लो कोई ब्रह्मचारी उस इस का नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसने सब ब्रह्मचारी ऊपर घटा दिया और वक्ता कात्पर्य था किसी एक ब्रह्मचारी को उसने सबके ऊपर घटा दिया तो ये जो ये जो प्रयोग है ना इस तरह के प्रयोग जो है वो छल के अंतर्गत आते हैं फिर जाति जाति जाति और निग्रह स्थान तो जाति भी एक प्रकार से निग्रह स्थान के उसमें आ जाती जाति का प्रयोग करना यानी यानी हेतु में दोष निकालना और निग्रह स्थान तो बहुत सारे होते हैं किसी का ठीक से उत्तर ना देना चुप रह जा, रह जाना या अन्य समय के लिए टाल देना अभी हम बात नहीं करते कल सुबह बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी आपस में जब हम बात करते हैं तो हम हर समय न्याय दर्शन की प्रक्रिया से गुजरते हैं हम न्याय दर्शन का प्रयोग करते हैं हर व्यक्ति न्याय दर्शन का प्रयोग कर रहा है जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं परंतु हमें पता नहीं लगता कि कहा हम न्याय दर्शन का प्रयोग कर रहे हैं और कहा नहीं कर रहे हैं कहाँ हम गलत बोलते हैं और कहा हम सही बोलते हैं तो न्याय दर्शन को पढ़ने से व्यक्ति के अंदर एक इतनी योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वो जब किसी से भी व्यवहार करेगा तो उसके लिए वो सोचेगा वो ठीक तरह से व्यवहार करने के लिए वो मन में विचार करेगा कि मैं दूसरे से ठीक व्यवहार कैसे करूं उसके व्यवहार में मिठास होगी उसके व्यवहार में वास्तविकता होगी उसके व्यवहार में आत्मीयता होगी क्योंकि वो सामने वाला के मनोविज्ञान को समझता है जो व्यक्ति दूसरे के मनोविज्ञान को ना समझ करके दूसरे के स्वभाव को गुणकर्म को न समझ करके और विपरीत व्यवहार कर बैठते हैं परिणाम ये होता है कि संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति को देख करके उसकी मना देख करके उसका मनोविज्ञान समझ करके वो किस स्थिति में है कहाँ बैठा है किस समय उससे बात करनी है किस समय क्या बात कहनी है ये सारी की सारी जो इस तरह की जो बातें हैं वो जब इन पर विचार करता है तो वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अपने संबंधों में मधुर मधुरता के भाव उत्पन्न कर लेता है और जो व्यक्ति दूसरों को बिना जाने समझे बिना गुण कर स्वभाव समझे उससे बात करता है तो स्वाभाविक है कि संबंध बिगड़ेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये इन्होंने आठ आठ प्रमाणों की और ये सब सोलह पदार्थों की चर्चा की अब इसके आगे कहते हैं वैसे तो सब आ चुका है फिर भी मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा इसके अंतर आठ प्रमाण स्थापित करके इनकी जांच की है मतलब सोलह पदार्थ ये है और आठ प्रमाण इन दोनों को मिलाकर के व्यक्ति किसी तत्व तक पहुंच पाता है और अंत में चार ही प्रमाणों के अंतरंग आठों को ठहरा दिया स्वामी जी कहते हैं कि यूं तो आठ प्रमाण हैं लेकिन लेकिन ये जो आठ प्रमाण जो है एतिहा अर्थापत्ति संभव और अभाव तो ऐतिहा तो सद प्रमाण के अंदर अंदर आ जाएगा और बाकी तीन अनुमान के अंतर्गत आ जाते तो वो चार ही प्रमाण रह जाते हैं और इन चार ही प्रमाणों की चर्चा न्याय दर्शन में विशेष रूप से मिलती है और कहते हैं कि इन प्रमाणों के मेल से अर्थ की जांच होकर सत्य और असत्य का विचार होता है ये आठ प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि आप लोग पढ़ी चुके हैं आगे कहते हैं प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति का लक्षण ये है कि जिससे अर्थकार निश्चय हो उसको प्रमाण कहते हैं और जिससे कि ठीक अर्थ प्राप्त हो वो प्रमेय है स्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये प्रमाण और प्रमेय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम आरोपित होते हैं किसी के द्वारा हम पर कोई आरोप लगाया जाता है हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार करने की सोचता है या हम या हमें कुछ सताता है हमें कोई किसी तरह से हमें दुख देने की योजनाएं बनाता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रमाण पर हमारे लिए बहुत अच्छा एक शस्त्र का काम करते हैं क्योंकि इन प्रमाणों के द्वारा हम पूरी तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं कि क्या प्रमाण है मैंने ऐसा किया तुम कोई प्रमाण बताओ प्रमाण है नहीं जब प्रमाण है नहीं तो हम अपराधी कैसे ठहरेंगे अपराधी बनने के लिए या अपराधी को का अपराध सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए और ऐसे बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में छूट जाते हैं जब कोई उचित प्रमाण नहीं मिलता है तो अपराधी छूट जाता है तो इसलिए प्रमाण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फिर कहते हैं की प्रमाण प्रमे आदि जो विषय है हम जिस विषय भिस, को जिस विषय को जानना चाहते हैं तो कहते हैं कि जिससे अर्थ का निश्चय हो उससे उसको प्रमाण कहते हैं। मतलब जब हम किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते कि हाँ ये ऐसा ही है इसका ज्ञान ऐसे ही है ये ऐसे ही होगा तो हमें उन प्रमाण और प्रमेयों को प्रयोग करने के बाद बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है और अगर हम निर्णय तक नहीं पहुंच पाते अनिर्णित रह जाते हैं संसद में ही पड़े रहते हैं तो फिर हमारी अरुचि हो जाती है बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते हैं सभा में और अगर श्रोता को ठीक से संतुष्टि नहीं होती है श्रोता को अपने प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं मिलता है वक्ता उत्तर नहीं दे पा रहा है या जैसा श्रोता उत्तर चाहता है वैसा वक्ता उत्तर नहीं दे पा रहा तो स्वाभाविक है कि श्रोता के अंदर असंतुष्ट का भाव आएगा खिन्नता आएगी और हो सकता है कि वो वक्ता वो ये भी कहते दे देखो ये मंच पे बैठ गए और इन्हें प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं आता है मंच पे जाके बैठ गए ऐसी ऐसी बातें श्रोता के अंदर उभरती हैं, तो इसलिए प्रमाण प्रमेय ये जो जितने जो सोलह के सोलह पदार्थ न्याय दर्शन में गिनाए हैं ये हमें सुख पहुंचाने के लिए ये हमारी आख खोलने के लिए हमें एक एक चीज को स्पष्ट दिखाने के लिए ये प्रमाण जो है प्रमे आदि जो है बहुत उत्तमता से ये काम करते है पर हमें इनका प्रयोग करना आना चाहिए आगे कहते हैं कि अर्थ का विज्ञान जो उत्पन्न होता उसको प्रमिति कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है जैसे एक वस्तु का पहला भाग देखें तो हमको उस वस्तु का पूर्ण आकार समझ नहीं पड़ता है कहते हैं प्रत्यक्ष क्या है मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष है लेकिन सब कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं होता है तो उस प्रत्यक्ष को फिर क्या करें हम छोड़े उसको त्याग दें तो कहते हैं कि नहीं त्यागना तो नहीं चाहिए लेकिन ये जरूर है कि उसका हम एक भाग तो देखे कम से कम एक भाग देखने पर हम उस पूरी वस्तु का अनुमान कर सकते हैं जैसे लोग कहते हैं कि सृष्टि ये हमेशा बनी रही है ये कभी बिगड़ती नहीं है ना इसका कभी नाश होता है और ये संसार सदा रहता है सदा रहेगा इसमें कभी हराश नहीं होगा मतलब पृथ्वी आदि जैसे एक वेद का सिद्धांत है कि ये सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय की अवस्था इसपे घटेगी कुछ लोग कहते हैं कि न प्रलय होगी न बदलेगी ऐसी कैसी बनी रहेगी लेकिन हम अगर ये विचार करें तो एक पृथ्वी का छोटा सा मिट्टी का ढेला हम उसको ऐसे देखते हैं, टूट जाता है तो जब पृथ्वी का एक छोटा सा भाग हम तोड़ देते हैं पृथ्वी का कि हम जब खुदाई करते हैं तो कितने ही उसके हम टुकड़े कर देते हैं उसको खोखली कर देते हैं तो इस बात का क्या प्रमाण है की ये पृथ्वी हमेशा ऐसी ऐसी रहेगी ये सामने ही मुझे दिखाई दे रही है तो हमने यद्यपि पृथ्वी को प्रलय अवस्था में जाते हुए नहीं देखा है हमने पृथ्वी को बनते हुए नहीं देखा है लेकिन अनुमान प्रमाण से हम ये जान सकते हैं कि जो चीज उत्पन्न हुई है जो चीज बिखर जाती है जो चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो निश्चित ही पृथ्वी आज टुकड़े हो ठीक है हम पृथ्वी का छोटा सा भाग टुकड़ा करके देख लेते हैं एक दिन ऐसा आएगा की पूरी पृथ्वी ही टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो हम उस छोटे से टुकड़े करके हम अनुमान से जान लेते हैं की निश्चित ही सौ प्रतिशत पृथ्वी इस अवस्था में नहीं रहेगी जैसी आज है निश्चित ही ये सूर्य आज जैसा है वैसा पहले नहीं था और जैसा अभी है वैसा आगे भी नहीं रहने वाला हम ये जान लेते हैं ये शरीर है आज हम जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे और आज हम जैसे हैं वैसे आगे नहीं रहेंगे ये निश्चित रूप से हमें इन प्रमाणों का प्रयोग करने पर कर हमें पता लग जाता है तो हमारी इतनी सारी समस्याएं हल हो जाती है और ऐसा लगता है कि कि कोई दुख है ही नहीं क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाने के कारण से दुखी होते रहते हैं तो अब शोर तो बहुत अधिक हो रहा है तो इसको हम यहीं रोक देते हैं थोड़ा सा और आज हमारे करमवीर जी जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं तो किसी बच्चे का आप अन्न प्राशन संस्कार करवाएंगे और मैं समझता हूं कि इस संस्कार से देखने वाले लोग प्रेरणा लेकर के जब भी उनके इस तरह के बच्चे हों तो वो भी अन्न प्राशन संस्कार जरूर करवाएं क्योंकि ये अन्न संस्कार या दूसरे संस्कार तो वही लोग करवाते हैं जो इस वैदिक संस्कृति का और बच्चे की शिक्षा का बच्चे की महत्ता का और बच्चे आंतरिक कैसे निर्माण होता है उसका महत्व तो समझते हैं हर कोई अन्य संस्कार नहीं करवाता तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो भी हमारे बीच में अन्न संस्कार करवा रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आचार्य जी भी तो धन्यवाद के पात्र कि उन्होंने यहाँ अन्न प्राशन संस्कार कराने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपनी अनुमति प्रदान की है तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं अब आगे अन्य प्रशंस संस्कार आप लोगों के सामने किया जाएगा आप लोग बहुत प्रसन्नता से उसको देखिए था था था था। था। हाँ बड़ा इसी आवश्यकता तो नहीं होगी रिकॉर्डिंग की तो आवश्यकता नहीं इसको बंद कर लेना तो तो चार निचे आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है हमारे मध्य डॉक्टर प्रशांत जी जो कि बड़े ही कुशल चिकित्सक हैं और अपने अजमेर के अंदर ही जो एक अच्छा हॉस्पिटल चिकित्सालय मित्तल चिकित्सालय के अंदर आप इस समय कार्यरत हैं और सौभाग्य का विषय यह है कि आप एक अच्छे संस्कार आर्य परिवार से विलोम करते हैं और आपने कुछ दिन पहले ही अपने बच्चे का नामकरण संस्कार भी कराया था इसे ये पता चलता है कि आप आज के इस युग में भी जहाँ पर वातावरण इतना बिगड़ता जा रहा है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांडों के नाम पर अभी आप सुन ही रहे हैं क्या हो रहा है दोपहर से लेकर और अब तक